पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 24 शंका यह जो ईश्वर में विशुद्ध सत्व में चित्त के ग्रहण द्वारा सर्वोत्कृष्टता बतलाई है क्या वह उत्कृष्टता सनिमित किसी शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध है व निष्प्रमाणक है यदि श्रुति स्मृति को उसमें प्रमाण माना जाए तो श्रुति स्मृति में क्या प्रमाण है समाधान सर्वज्ञ ईश्वर के स्वाभाविक ज्ञान रूप वेद ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता में प्रमाण है और अन्य प्रमाण द्वारा ईश्वर के निर्भ्रांत और सर्वज्ञ सिद्ध होने से ईश्वरीय ज्ञान वेद की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है यह सर्वज्ञतादि रूप धर्म तथा वेद रूप शास्त्र ईश्वर के विशुद्ध सत्वगुण में चित्त में विद्यमान है और इन दोनों का परस्पर अनादि निर्मित नैमित्तिक भाव संबंध है अर्थात ईश्वर के चित्त में वर्तमान विशुद्ध सत्व का प्रकर्ष निमित्त कारण है और वेद उसका आविर्भूत है इस उत्कृष्टता से ही ईश्वर नित्य मुक्त और नित्य ऐश्वर्यशाली कहा जाता है शंका यदि ईश्वर को न मानकर केवल प्रधान मूल प्रकृति को ही पुरुष के भोग अपवर्ग प्रयोजन के संपादनार्थ संसार रचना में प्रवृत्त मान ले तो क्या दोष होगा समाधान ईश्वर रूप प्रेरक न मानकर केवल जड़ प्रधान को संसार की रचना में प्रवृत्त मानने में यह दोष होगा कि जड़ पदार्थ बिना चेतन की प्रेरणा के अपने कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है जैसे कि सारथी के बिना रस नहीं चल सकता इसलिए विशुद्ध सत्वोपाधिक नित्य ज्ञान क्रियश्वर्यशाली चेतन भूत ईश्वर को मानना ही पड़ेगा ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया है मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माईनम तुम महेश्वरम माया प्रपंच संसार का उपादान कारण है और माया का स्वामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त कारण है अन्य कल्पनाओं का निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिए ईश्वर अनेक नहीं हो सकते यदि एक जैसे अनेक हों और उनके अभिप्राय भिन्न भिन्न हो तो कोई कार्य नहीं चल सकेगा अर्थात एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो ऐसी दशा में कुछ भी ना हो सकेगा यदि ईश्वरों के को अनेक मानकर छोटा बड़ा माने तो जो बड़ा है वही ईश्वर है क्योंकि वही ऐश्वर्य की पराकाष्ठा अवधि को प्राप्त हो जाता है इसलिए जिसमें ज्ञान और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है और जो क्लेश कर्म आदि से सदा रहित है वह सदा मुक्त नित्य निरतिशय अनादि अनंत सर्वज्ञ पुरुष विशेष ईश्वर है विशेष विचार सूत्र 24 का सारांश ईश्वर में अन्य पुरुषों से यह विशेषता है कि वह तीनों काल में क्लेशादि के संबंध से रहित है यद्यपि क्लेशादि सत्व के चित्त के धर्म है न कि असंग निर्लेप पुरुष के तथापि चित्त में रहने वाले इन क्लेशों का पुरुष में औपाधिक संबंध है अर्थात पुरुष में अभिवेक से आरोपित कर लिए जाते हैं क्योंकि पुरुष ही इनका भोगता है किंतु ईश्वर में इन औपाधिक क्लेशों का भी संबंध नहीं है ईश्वर में मुक्त पुरुषों से यह विशेषता है कि वे क्लेश युक्त होकर साधन के अनुष्ठान द्वारा मुक्त हुए हैं ईश्वर तीनों काल में मुक्त हैं ईश्वर के अर्थ हैं ईशनशील अर्थात इच्छा मात्र संकल्प मात्र से संपूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ यह जगत के उद्धार का ऐश्वर्य अनादि है और अनादि विशुद्ध सत्वगुण में चित्त के अनादि योग से है और अनादि विशुद्ध सत्वगुण में चित्त का अनादि उत्कृष्ट ज्ञान से अनादि योग है इस प्रकार विशुद्ध चित्त के साथ जगत के उद्धार का ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञान के ऐश्वर्य का अनादि योग होने से ये दोनों ऐश्वर्य इसमें परिणाम रूप नहीं है अन्य चित्तों से इस विशुद्ध सत्वचित्त में यह विलक्षणता है यह चित्त अन्य चित्तों जैसा न तो गुणों का विषम परिणाम है और न इसमें कोई विसदृश परिणाम होता है यह चित्त विशुद्ध अर्थात रजस तमस शून्य सत्व है इसी सत्व के संबंध से ईश्वर में नित्य ज्ञान नित्य इच्छा नित्य क्रिया रहती है तीनों तापों से दुखी संसार सागर में पड़े हुए जीवों का उद्धार ज्ञान और धर्म के उपदेश से करूँ इस प्रकार की इच्छा संकल्प सत्य संकल्प ईश्वर में सर्वदा रहती है उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा गया है न तस्य कार्य करणम च विद्यते न तमस्याभ्यधिक दृश्यते पर शक्तिर्विविध श्रुयते। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न उसका मनुष्य जैसा कोई देह है न इंद्रिया है न उसके कोई बराबर है न उससे कोई बड़ा है उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकार की अनादि से सुनी जाती है और उनके ज्ञान बल और क्रिया ये तीनों स्वाभाविक और सत्य नित्य है